नमो नमो नमो नमो नारायण नमस्मृत नरम चर उतम दी सरस्वती व्यास तथोजयुदी नष्टाष्वद्रेश नि भागवत सवया भगवतीलोके भक्तिर्भवती नैश्चि ंत्रा श्रमद्भागवत स्कंद दो अध्याय पांच श्लोक संख्या छत्तीस यश हा कल मनीषि कट्यादिधा तो नीषिन कट्यार् नीषिन कट्यादि सप्ता सक्तौध जगनादी ये अवयो कल्पयती मनीषि सप्त यशे श्रेहा कल्पयती मनीषिन कट्यादि कट्यादिध्व जगनादि श यश्या, यश्या, जिसका इस ब्रह्मांड में अवयवे शरीर के अंगों शरी के द्वारा लोकान सारे लोग कल्पयंती कल्पना करते हैं मनीषिना बड़े बड़े दार्शनिक कमर से नीचे आदाहा, आदाहा, नीचे की ओर ओर सात सात लो साथ लो तथा ऊपर जगन आदि भी, भी, भी, भी सामने का हिस्सा अनुवाद और तात्पर्य इस ऐसी भक्तिविधान शिल प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के अनुवाद इस प्रकार से है बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन हैं। तात्पर्य कल्पयंती शब्द महत्वपूर्ण है इसका अर्थ है कल्पना करते हैं भगवान का विराट रूप उन दार्शनिकों की कल्पना है जो भगवान श्री कृष्ण के दो ऊर्जाओं वाले शाश्वत रूप को नहीं मानते यद्यपि महान दार्शनिकों द्वारा कल्पित भगवान का विराट रूप भगवान के स्वरूपों में से एक है किंतु यह न्यूनाधिक काल्पनिक है कहा गया है कि सात उर्धल इस विराट रूप की कटी के ऊपर स्थित हैं और सात अधोलोक उनकी कटी के नीचे स्थित हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग से अवगत है और सृष्टि का कोई भी भाग उनके नियंत्रण से परे नहीं है ओम ज्ञान तिराद ज्ञाजनशलाकया चक्षुर्मील तस्म श्रीगुरवेगम श्रीचैतन्य मनोभी भूतले स्वयं रूप कदम ददा स्वदाक वंदेह श्रीगुरोपकमल श्री गुरोन्वैव श्रीरू सागर जाता सहगना रघुनाथ तम सजीव साइता सवधूत पिजन सहित कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादगना ललिता श्री विशाखाता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत गोपेश गोपिका राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषाते देवी प्रणमा हरिप्रिवांछाक कृपा सिंधुभवश पतिता वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्वगधाधर श्रीवा सदी गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा तो इस अध्याय में ब्रह्मा जी का जो संवाद है नारद के साथ हो रहा है और ब्रह्मा धीरे धीरे इस सृष्टि के पीछे भगवान कृष्ण किस प्रकार से विद्यमान है या फिर भगवान कृष्ण किस प्रकार से इस सृष्टि के प्रमुख सृजन हैं, ये चीज को प्रकट करते जा रहे हैं तो ब्रह्मा ने पिछले श्लोकों में वर्णन किया था कि किस प्रकार से इस ब्रह्मांड का सृजन होता है और आज आज इस श्लोक में वो ये जो ब्रह्मांड है या जो इस ब्रह्मांड में चौदह भुवन है भुवन का मतलब है चौदह लोक है प्लैनेट्स हैं ये उसकी तुलना वो भगवान के विश्व रूप से करते हैं तो इस श्लोक में प्रमुख रूप से वो कहते हैं कि भगवान के शरीर के दो भाग हैं एक उनके कमर से नीचे और एक कमर से ऊपर तो कमर के नीचे वाले हाँ सात लोक हैं और कमर से ऊपर भी कितने लोक हैं सात लोक हैं तो चौदह लोगों का ये ब्रह्मांड है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के स्वरूप को समझना बहुत ही कठिन है बल्कि जो बड़े बड़े दार्शनिक लोग हैं बड़े बड़े जो फिलोसॉफर हैं विद्वान ज्ञानी लोग हैं वो भी आ, कल्पना ही करते हैं कल्पना के द्वारा ही वो भगवान का आकलन करना चाहते हैं जानना चाहते हैं लेकिन वास्तव में इस सारे वर्णन का भाव यही है कि भगवान कृष्ण जो भी उन्होंने इस सृष्टि निर्माण की है उस सृष्टि से वो पूर्ण रूपेण अवगत है मतलब वो जानते हैं हर छोटी छोटी, छोटी चीज जो इस जगत में है उससे वो अवगत है उसको जानते हैं उनके नियंत्रण में है ऐसे नहीं है कि भगवान का विराट रूप है इस भौतिक पंच महाभूतों से उसकी तुलना की जाती है कई बार और लेकिन उनका कोई शाश्वत मूल रूप नहीं है ऐसे नहीं है भगवान क्या है शाश्वत उनका मूल रूप है और मूल रूप कौन सा है द्विभुज श्याम सुंदर रूप में कृष्ण नित्य रूपे अपने गोलक वृंदावन धाम में सदैव विराजमान है तो इस चीज को जानने के लिए वास्तव में हम भगवान गीता में कहते हैं, बहु नाम जन्म नाम ज्ञान वान प्रपदे वासुदेव सर्वमिति स महात्मा कि की चीज को जानना या इस धरातल तक आने के लिए बहुत जन्म व्यक्ति गुजरता है बहुत जन्मों में वो जाता है अभ्यास करता है और फाइनली यदि वो भाग्यवान है भाग्यवान कौन है ब्रह्मांड भ्रग भ्रमित कौन भाग्यवान है जीव गुरु कृष्ण प्रसाद भाग्यवान व्यक्ति वो है जो गुरु और कृष्ण के संपर्क में आया है और भगवत भक्ति के प्रोसेस में लग गया है वो वास्तव में भाग्यवान है और उसी भाग्यवान व्यक्ति की तुलना भगवान गीता में कहते हैं सब महात्मा सुदुर्लभ क्यों वो महात्मा है क्योंकि उसने फाइनली ये जान लिया है कि वास्व कृष्ण ही हाँ सारे कारणों के कारण है और उनका शाश्वत निजी अपना सुंदर ऐसा रूप है तो ये जनरली भौतिकतावादी व्यक्ति को भगवान के रूप को स्वीकार करना बड़ा कठिन होता है इसलिए मायावादी भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते वो सोचते हैं कि ये जगत में जो वो ब्रह्मा हैं, वो इस जगत में शरीर धारण करता है हमारे जैसा ही शरीर होता है पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर वो धारण करता है इसलिए वो ये भी विश्वास करना उनके लिए कठिन हो जाता है कि इस जगत से परे भी कोई जीवन है इस जगत से परे भी हमारा शरीर है क्यों नहीं उस शरीर को स्वीकार करते क्योंकि इस जगत में वो शरीर की कष्टमय स्थिति को वो अनुभव कर चुके हैं इसलिए वो नहीं चाहते कि इसके बाद भी हमारा शरीर है इसलिए जो बुद्धिस्ट हैं वो कहते हैं शून्यवाद इसके परे लाइफ नहीं है और इसी कारण से मायावादी फॉलोवर जो शंकराचार्य के हैं वो भी कहते हैं ब्रह्मलीन हम इसके बाद क्या हो जाएंगे ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तदाकार हो जाएंगे एकात्म हो जाएगा फिर हम अपने स्वरूप को खो देंगे क्योंकि उनको पता है वहां यदि शरीर होगा तो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जगत में शरीर है, तो वह कष्टप्रद है वहाँ भी शरीर होगा, तो वो भी कैसे होगा कष्टप्रद होगा उनको इसकी जानकारी नहीं है कि वहां हर एक जीव का अपना निजी रूप है और वहा उसके पास शाश्वत हा? और आनंदमय और ज्ञानमय ऐसा दिव्य शरीर है तो उसकी जो समझ है इन दार्शन दार्शनिकों को बहुत कम है वो केवल कल्पना करते हैं तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण अपने दिव्य शरीर में या दिव्य रूप में सदैव अपने आध्यात्मिक जगत में विद्यमान हैं। तो भगवान के स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में आता है कृष्ण या भगवान में चौसठ गुण है 64 फोर क्वालिटीज है तो उनमें से बाकी गुण विष्णु या बाकी अवतारों में हमें प्राप्त होती हैं नारायण आदि लेकिन या राम आदि परंतु जो कृष्ण है उनमें कितने चार गुण विशेष रूप से अधिक हैं और वो चार गुण कौन से हैं भगवान कृष्ण रूप भगवान को माधुरिया का कहा जाता है कि जिनका दिव्य शरीर या मधुरता से बने हुए हैं और जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आता है वो भी मधुरता का या स्वीटनेस का अनुभव करता है मधुरता का मतलब क्या है स्वीटनेस इसलिए वल्लभाचार्य ने जब भगवान के दिव्य शरीर दिव्य दिव्यता का वर्णन किया उनके दिव्य रोग का वर्णन किया तो उन्होंने एक मधुरास्ता के के दिया। उसमें भगवान हर अंग का वर्णन और किया है मधुर। अधरम मधुरम वनम मधुरम गल सब कुछ मधुर है उनका हसना उनका चलना उनका बोलना उनके शरीर के सारे अंग हाँ, हर कोई मधुर है इसलिए भगवान को माधुर्य का निलय कृष्ण कहा जाता है कि जो माधुर्य से बने हुए हैं इसलिए सारे धामों में वृंदावन धाम माधुर्य धाम कहा जाता है माधुर्य धाम का मतलब ये कि जहा हर चीज मधुर है स्वीट है वहां के है, गोप हैं गोबिया हैं बछड़े हैं गवे हैं गोल बाल आदि हैं वहां के पेड़ पौधे हैं, घास है फल है जल है सब कुछ क्या है मधुर है इसलिए कृष्ण को भी अपने धाम का मधुरता से वो अपने आप को दूर नहीं रख पाते इसलिए अपने धाम की मधुरता का आस्वादन करने के लिए कृष्ण क्या बन जाते हैं बछड़े बन जाते हैं गौरे बन जाते हैं ब्रह्म विमोहन लीला में तो प्रकार से भगवान कृष्ण का धाम माधुर्य धाम है जो चैतन्य महाप्रभु का धाम नवदीप मायापुर वो क्या है औदार्य धाम है औदार्य का मतलब है उदारता तो मायापुर वही कृष्ण का धाम जो कृष्ण में क्वालिटी है वही क्वालिटी चैतन्य महाप्रभु में है जो वृंदावन धाम में गुण है वही सारे गुण कौन से धाम में है मायापुर में है, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा है मायापुर में में में और और महाप्रभु कृष्ण कृष्ण से अधिक है है है है वो क्या है? कि में माधुरिया है। वही माधुरिया जब ओवरफ्लो हो जाता है। आप किसी ग्लास में जूस डालते हो और वो जूस बाहर निकल के गिरता है तो उसको क्या कहते हैं अवदार्य माधुर्य जब टपकने लगता है हर एक व्यक्ति को वो सरलता से प्राप्त होने लगता है और उसी माधुर्य उदारता बहुत अधिक मात्रा में शामिल हो जाती है दया की भावना, भावनाशन तो वो अवधार्य में परिवर्तित हो जाता है इसलिए कृष्ण से भी श्री चैतन्य महाप्रभु क्या है बहुत अधिक दयालु हैं इसलिए तोमा बिना के दयालु जगत हाँ, है? दया दया है बल्कि कृष्ण तो हर समय जब भी बात करते हैं तो कानून कारण से बात करते हैं लॉज हाँ, नियमों का बात करते हैं सर्वधर्मान परित्यज छोड़ो तभी मेरे पास आओ ये यथा मां जितना मेरा भजन करोगे उतना ही मैं आपका भजन करूंगा तो कृष्ण हर समय नियमों से बांधते हैं कानून की बात करते हैं और दायरा बना रख बनाए रखते हैं वो अपने आप आगे नहीं बढ़ते लेकिन वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो इतने उदार हो जाते हैं हाँ वो कोई बिजनेस डील नहीं रखते एक प्रकार से हम देखे एक और से कृष्ण हमेशा बिजनेस डील आप इतना मेरा भजन करोगे उतना मैं आपकी सहायता करूंगा लेकिन सिर्फ चैतन्य महाप्रभु क्या है मार खाए प्रेम दे दयालु तो नहीं है मार खाए जो मार खाते हैं लेकिन मार खाने वाले को क्या देते हैं कृष्ण प्रेम देते हैं कृष्ण ऐसा नहीं करते इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत अधिक उदार है हाँ कृष्ण से भी बहुत अधिक औदारी उदारता उनमें भरी है इसलिए जब बनारस में रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को देखा हाँ जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए आए थे रूप गोस्वामी अपने भाई वल्लभ अनुपम जिनका दूसरा नाम है उनके साथ हाँ सब चीजों को त्याग करके निकले थे क्योंकि रूप सनातन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु से बहुत अधिक आसक्त हो गए थे आसक्त थे बल्कि रूप गोस्वामी के जीवन में जब शुरुआत के दिनों में वो अपने गृहस्थ जीवन में थे रूप गोस्वामी नित्यानंद दास वर्णन करते हैं उनके एक चरित्र का तो कहते हैं कि रूप गोस्वामी जब वित्त मंत्री थे नवाब हुसैन के यहां। तो एक दिन क्योंकि उनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी इसलिए उनको क्या कहा जाता है मंडलपति मंडलपति आजकल मंडल तो पति मंडल नॉन्स करते हैं लोग महामंडलेश्वर लेकिन तो असली महामंडलेश्वर कौन थे ये छे गोस्वामी थे जिनके पास भौतिक ऐश्वर्य भरा हुआ था तो ऐसे रूप गोस्वामी और तक वो अपने जीवन में में या राजा नौकरी करने के बावजूद भी भी उनका मन उस कार्य क्षण मात्र भी नहीं लग रहा था। लेकिन उनका हृदय ले उनका मन पूर्ण रूपे न श्री चैतन्य महाप्रु के चरणों में था और वो केवल यही सोच रहे थे कि कब वो समय आएगा वो मौका आएगा मैं इस चीज को त्याग कर छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के सौ प्रतिशत शरणागति स्वीकार करूंगा और अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में लगाऊंगा इसलिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु को वो राम केले में रहते थे लेटर लिखा करते थे लेटर लिखते थे और सचि माता कभी कभी उस लेटर्स को पढ़ती थी लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो निमाय पंडित के रूप में थे आ, वो उनको पढ़ते थे और उनको उन्होंने एक एक श्लोक में उनको उपदेश दिया कहा कि जिस प्रकार से एक स्त्री अपने पति के साथ रहती है लेकिन घर का कामकाज इतनी सुव्यवस्थित रूप से करती है लेकिन कार्य करते हुए सदैव अपने प्रेमी का स्मरण करती है उसी प्रकार से आप नवाब हुसैन के यहाँ नौकरी करने के बावजूद भी उसी प्रकार उस प्रकार की श्री के जैसे आचरण करो कार्य करते हुए भी क्या करो आपका हृदय आपका मन आपका चित्त पूर्ण कृष्ण के लिए कृष्ण के स्मरण आदि के लिए होना चाहिए और इसी को भगवान ने भगवान गीता में कहा है माया माया अनुस्मरण युद्ध युद्ध करो लेकिन कैसे मेरा स्मरण करते हुए तो रोकोगो स्वामी हर समय कब कब हमें जाने का मौका मिलेगा इससे छूटेंगे क्योंकि जब देखते हैं किसी में बहुत ईगरनेस है उत्कंटा है तो कृष्ण ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो जो भक्त है पूर्ण रूपेण उनकी सेवा में उसको लगा देते हैं तो रूप सनातन की बहुत अधिक लालसा थी उनका ऑफिस आदि में उनका मन नहीं लगता था जैसे ही निकलते थे राज दरबार से वैसे ही भक्तों के संग में वैष्णवों के संग में जाते थे उन्होंने अपने घर में महल में एक बड़ा सा हॉल ही बनाया था रोज सुबह शाम बहुत सारे वैष्णव आते थे और सदैव श्रीमद् भागवत का चर्चा करते थे और हरे नाम का उच्चारण करते थे क्रिष्ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो ऐसे रूप गोस्वामी हाँ सदैव अपने भाई सनातन गोस्वामी के संग में हाँ श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करते थे दिन रात तो ऐसे रूप गोस्वामी एक दिन हाँ जब रात को सो रहे थे और उनके राज वस्त्र हुआ करते थे ना राजा के वहां जॉब कर रहे हैं तो बहुत महंगे महंगे और राज वो धारण करते थे तो एक रात को जब वो सो गए तो अंधेरा था और उनको किसी कीड़े ने काट लिया पता नहीं कीड़े ने काटा जोर से कुछ तो उस समय उनकी पत्नी क्योंकि अंधेरा था वो कोई टॉर्च आई तो नहीं थी कि लाइट बल्ब ऑन करे तो प्रकाश हो जाए रूपो गोस्वामी की पत्नी ने क्या किया उनको भी कुछ समझ में नहीं आया उनका जो मूल्यवान कपड़े कपड़े का कुछ भाग था उसको जलाया अंधेरे में उनको भी दिखा नहीं और जला के उन्होंने क्या किया प्रकाश फैलाया है और रूप गोस्वामी को पता चला कि अरे यहाँ तो कोई कीड़ा है या कुछ है तो वो डांटने लगे उन्होंने कहा तुमने मेरे मूल्यवान कपड़े को जलाया है इसको देखने के लिए तो पत्नी कहती है स्वामी की सेवा के लिए कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं है जब स्वामी की सेवा करने का वक्त आता है समय आता है तो में अपने पत्नी के वचनों से बिल्कुल प्रभावित हो गए उनको लगा कि वास्तव में कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु की सेवा के आगे कोई भी कार्य मूल्यवान नहीं है उस चीज के लिए किसी भी वस्तु का या करने के लिए व्यक्ति को तैयार हो जाना चाहिए तो फिर धीरे धीरे वो वैराग्य का वृद्धि होता है और फाइनली जब रूप चलता है सनातन गोस्वामी को पता चलता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो निमाय पंडित है उन्होंने क्या किया है सन्यास ग्रहण किया है केशव भारती के द्वारा और संन्यास ग्रहण करके वो जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे हैं और जगन्नाथपुरी से वो अभी वृंदावन जा रहे हैं ये दोनों भाई सदैव किसी ना किसी व्यक्ति को भेजते थे नवदीप या जगन्नाथपुरी और पता करते थे कि अभी क्या चल रहा है चैतन्य महाप्रभु की कार्यकलापों का क्या हो रहा है हम हाँ वो सुनने के लिए लालाय रहते थे, थे सदैव तो जब रुख को स्वामी को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं तो रूप ने सबसे पहले राजा की अनुमति ली और अपना राज पाठ का जो कारभार है जिम्मेदारी है उसको त्याग दिया रिटायरमेंट रिटायरमेंट स्वयं रिटार्मेंट ले ली। और रिटायरमेंट में उनको बहुत सारा धन मिला नाव भर भर के सोने के मोहरे मोहरे क्या कहते हैं कौन सा मोहरे मिले। और रूप उनको क्या किया बाटा आधा भाग वैष्णव आदि की सेवा में लगाया ब्राह्मणों के और कुछ परिवार के लिए दे दिया 25 प्रतिशत पच्चीस प्रतिशत आगे के लिए रखा सनातन गोस्वामी के लिए तो इस प्रकार से आ, हम देखते हैं कि जो रूप हैं वो किस प्रकार से भगवत सेवा के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं आकृष्ट हो जाते हैं तो ऐसा जो धाम है वृंदावन धाम माधुर्य से परिपूर्ण है और जो नवदीप धाम है वह अवदार्य से परिपूर्ण है तो कृष्ण का अपना निजी स्वयं का रूप है स्वरूप है जिसका वर्णन शास्त्रों में हमें प्राप्त होता है तो भगवान के चार जो प्रमुख एक्स्ट्रा क्वालिटीज है उनमें से क्या है एक रूप माधुर्य रूप माधुरी के द्वारा कृष्ण हर को अपनी ओर आकृष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं इतना अधिक हा कृष्ण इतना अधिक कृष्ण सौंदर्यमान है गोपिया कहती हैं या करे भाला, ना जाने स्रजान। तो तो जब कृष्ण के को देखती हैं तो नहीं होती। जिस प्रकार से भागवतम के पहले स्तन में वर्णन आता है शौनकादि ऋषि कहते हैं कि वयम न मित्र साधु साधु पदे पदे कि हम आपके द्वारा गोस्वामी आपके द्वारा सुनते जा रहे हैं लेकिन हम अभी तृप्त नहीं हो रहे हैं स्वादु स्वादु पदे पदे जितना अधिक जितने क्षणों तक हम सुनते जा रहे हैं उतना अधिक हमारा जो आकर्षण है श्रवण करने के लिए बढ़ रहा है कृष्ण का गुणगान तो जो गोपिया है वो भी कृष्ण को देखकर कभी तृप्ति अनुभव नहीं करते थे बल्कि वो सोचती थी कि हमारे जो ये पलके हैं ये पलके कृष्ण को देखने में बाधा है हमारे साथ बिल्कुल उल्टा है हमें तो अच्छा लगता है पल्के बार बार झपके हाँ। क्योंकि उसमें हम दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं चाहे जा हम जपा करते समय या क्लास सुनते समय कभी कभी पढ़ते समय हाँ तो लेकिन गोपियों का आकर्षण इतना स्ट्रॉन्ग है वो अतृप्त हया करे विधि विधी, का विधि ब्रह्मा एक नाम है हाँ विधि जो सृजन करता है उनकी भी निंदा करते हैं विधि ना जाने सृजन ये जो, जो ब्रह्मा है जिसने ये सृष्टि की है क्योंकि भगवान ने तो पंच महाभूत आदि दे दी है लेकिन ये ब्रह्मा इंजीनियर है उन्होंने ये बॉडी का डिजाइन कैसे होना चाहिए सारी चीजें कैसे होनी चाहिए ये किसने निर्माण किया है ब्रह्मा ने रॉ मटीरियल भगवान ने प्रदान किया है लेकिन बुद्धि भगवान ने दी है जिसके अनुसार उन्होंने पूरे इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है जो सेकंड क्रिएटर्स कहा जाता है तो गोपिया ऐसे ब्रह्मा के क्रिएशन में गलती ढूंढ रही है क्यों गलती ढूंढ रही है क्योंकि वो जो उसने ये आंखें बनाई है गोपीय ने भगवान की निंदा नहीं की कि भगवान क्रिएटर है उन्होंने पता है सेकंड क्रिएटर कौन है ब्रह्मा है जिन्होंने ये शरीर का निर्माण किया है और इसमें उन्होंने आखे बनाई है कोटी ना ही दिला सबे दिलाई दहा देने में शादी बम इस ब्रह्मा ने गलती की है आपस में चर्चा कर रही है इसका इसको कहते हैं कथ यंत्यम तुषर अमन तीस भक्तगण आपस में मिलते हैं तो भगवत भक्ति के अनुभवों को शेयर करते हैं तो गोपियों के जब मिलती थी तो उनका एक ही विषय होता था चर्चा का विषय क्या है कृष्ण और कृष्ण का सौंदर्य कृष्ण की सेवा आदि का निरंतर वो चर्चा करती थी तो गोपिया जब मिली तो उन्होंने कहा कोटि नेत्र दिला, दिला कि ब्रह्मा ने सबको दो ही दी है। करोड़ों क्यों नहीं आरो बल्कि इनको कितनी आखे हैं इंद्र को सहस्राक्षर सहस्र आखें उनके पूरे शरीर में आखे लगी हुई हैं इंद्र के तो गोपिया कहती हैं कि इस मूर्ख ब्रह्मा ने केवल दो आंखें हमें प्रदान की है करोड़ों करोड़ो आंखें क्यों नहीं दी क्योंकि वो कृष्ण के सौंदर्य को देखकर कभी तृप्ति अनुभव नहीं कर रही हैं और उसको देखना चाह रही है उसका पान करना चाह रही है अभी हम अपनी दो आंखों से कितने परेशान है, है कि नहीं परेशान हाँ ये दो तो आंखें कितने पावरफुल है जो सदैव भौतिक विषयों की वो तीव्रता से भाग रही है लेकिन गोपियों के साथ ऐसा नहीं है वो कहती हैं है अटति यद भगवान अहनि काननम त्रुटि युगता कुटिल जड़ उदीक्षता पक्षमृशा इस प्रकार से वो कहती है ब्रह्मा को वो दोष देती हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण का सौंदर्य कैसे है कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम आदि स्वयं ब्रह्मा जी के शब्द हैं कहते कि कृष्ण के सौंदर्य इतना अधिक अः कमनीय है आकृष्ट करने वाला है कि कंदर्प कोटि कितने कन्दर्प इकट्ठा हो जाए कामदेव करोड़ों करोड़ों कामदेवों को इकट्ठा करके उनका जूस निकाला जाए उससे भी अधिक कृष्ण सौंदर्यमान है कामदेव से सारा जगत आकृष्ट होता है कामदेव सारे जगत को मोहित करते हैं सिंगल कामदेव लेकिन ऐसे करोड़ों करोड़ों कामदेवों को एकत्रित किया जाए उनसे भी अधिक कृष्ण का सौंदर्य है लेकिन हम ये जगत के लिक्विड ब्यूटी से आकृष्ट है है ना प्रभुपाद लिक्विड ब्यूटी का स्टोरी सुनाते हैं तो कृष्ण का विशेषता क्या है सौंदर्य का के तावर जंगा पुरुषित्ता मन मत मदान शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण ऐसे नहीं कि गोपियों को आकर्षित करने में एक्सपर्ट है पुरुष योषित के बाद जंगा चाहे वो स्त्री हो वृंदावन के पुरुष हो चाहे हो या आचर क्यों ना हो कृष्ण में इतना है कि सर्व साक्षात मन, मन को मधित करने वाले मंथन करने वाले मदन कृष्ण है सबको अपनी ओर आकृष्ट करते हैं हर एक जीव को ये उनके लिए स्वाभाविक है वृंदावन में चाहिए गौव्य है पुरुष है स्त्रिया है पक्षी आदि है वृक्ष आदि है लताएं हैं सब कृष्ण की ओर आकृष्ट हो जाते हैं इतना ही नहीं चैतन्य महाप्रभु जब श्री में गए थे दक्षिण भारत की यात्रा में तो वह श्री में वो वेंकट भट्ट गोपाल भट्ट के जो पिता हैं उनके घर में रुके थे तो वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब रंगनाथ गए चैतन्य महाप्रभु आ, किसे और स्थान में ज्यादा रुके नहीं एक तो चैतन्य महाप्रभु अपने पूरे जीवन काल में नवदीप में ज्यादा रुके फिर उसके बाद जगन्नाथपुरी में फिर वृंदावन और तीसरी कोई चीज थी या चौथी वो था श्रीरंगम जहां चैतन्य महाप्रभु ने चार महीने निवास किया चातुर्माश में और वहां वहां आज भी श्रीरंगम की जो स्त्रिया है मतलब आपका घड़ी ठीक चलता है कि नहीं चलता है ये देखने के लिए आपको वहां की कई ऐसे भक्त हैं स्त्रिया हैं जो ऑन टाइम चाहे बारिश ठंडी गर्मी सर्दी अंधेरा दिन कुछ भी हो उनका जो टाइम फिक्स है कृष्ण का श्रीगंगा नाथ का दर्शन करने का वो बिल्कुल पक्का है तो चैतन्य महाप्रभु जब सुबह सुबह श्रीरंगम में गए तो ये सारी लोग रंगनाथ के दर्शन के लिए आए थे लेकिन चैतन्य ने जैसे में रंगनाथ के के मंदिर के सामने प्रवेश किया नाचते हुए उनके साथ उनके साथ सेवक थे कृष्णदास और तो सारे लोग रंगनाथ को भूल गए कुछ समय के लिए रंगनाथ के दर्शन को और चैतन्य महाप्रभु की ओर आकृष्ट हो गए तो चैतन्य महाप्रभु थ का दर्शन किया वहाँ के जो हेड प्रिस्ट है थे वेंकट भट्ट उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को निवेदन किया कि आप आइए और हमारे घर में चातुर्माश शुरू हो रहा है तो आप हमारे घर में आमंत्रण स्वीकार कीजिए और निवास कीजिए चैतन्य महाप्रभु उनके घर में निवास करते हैं तो महाप्रभु ने देखा ये जो वेंकट भट्ट है ये लक्ष्मी नारायण के उपासक है लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि के लक्ष्मी के भक्त हैं हाँ रंगनाथ तो हमेशा उनकी पत्नी रंगवल्ली लक्ष्मी का दूसरा नाम क्या है रंगवल्ली रंगनाथ रंगवल्ली तो उनके साथ निवास करते हैं ताया कहते वहां उनको रंगनाथ में तो उनके साथ जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारी जो लक्ष्मी है ना वो हमारे कृष्ण से आकृष्ट रहती है हमेशा मतलब वो भी पतिव्रता नहीं है वो नारायण की पत्नी है विष्णु की सहचरी है सदैव उनके चरणों की सेवा में लगी रहती है लेकिन कभी कभी हमारे जो श्याम सुंदर कृष्ण हैं ब्रज के उनका स्मरण करते हुए ये इच्छा प्रकट करती है कि कब वो समय आएगा में श्याम सुंदर कृष्ण कि जो देव्य वृंदावन की रास लीला है उनमें भाग लूंगी कब उनका मुझे सोचा होगा वेकट भट्ट ने तो चैतन्य महाप्रभु तो अनारपित चरितिरा चिरा कर लो कि आज तक किसी अवतार ने जो वस्तु तो अर्पित नहीं की जो प्रदान नहीं कि सारे जीवों को वो वस्तु देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे अवतरित होते हैं चैतन्य महाप्रभु उन्नत उज्जवल रसाम स्वभक्ति श्रे जो उन्नत उन्नत उज्ज्वल रस है माधुर्य के भावना में कृष्ण की सेवा की जो स्थिति है वो सबको देने के लिए वो अवतरित हुए तो उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु ने कहा लक्ष्मी कांता दी अवतारे मान, लक्ष्मी दी करे उन्होंने कहा हमारे जो कृष्ण है वो आपके जो लक्ष्मी है उनको भी आकृष्ट करते हैं उनको भी आ, आकर्षित करते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ठाकुर कृष्ण गोप गोचर संगम कहते हैं, हमारे ठाकुर तो गवे चराते हैं कृष्ण गोप गोप है गवे चराने वाले हैं और यदि वो जो लक्ष्मी कांता है प्रभु कहे भट्ट तोमार लक्ष्मी ठाकुरानी प्रभु कहते कि आर्यभ तुम्हारी ठाकुरानी कौन है? लक्ष्मी देवी हैं। कांत व्रता अपने करती। आपने के करती है वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह के रूप में सदैव लक्ष्मी भगवान के वृक्ष स्थल में निवास करती है कहती है वो पतिव्रता शुरोमणि होकर भी साधवी होने के बावजूद भी हाँ, हमारे कृष्ण से मिलना चाहती लागी बोग चिरकार करिल अपार। इसलिए वृंदावन में मुझे याद है भांडिर वन में शाये जो लक्ष्मी है वहां आकर तपस्या कर रही है किस लिए कृष्ण का संघ लाभ करने के लिए क्योंकि नारायण में वो चार गुण नहीं है विष्णु में वो चार गुण नहीं है जो प्रमुख में है कृष्ण है रूप माधुर्य नहीं है वेणु माधुर्य नहीं है लीला माधुर्य नहीं है प्रीति या प्रेम माधुर्य नहीं है ये चार चीजें नहीं है अभी चार आ, कितना ऑन लगेगा ना कि चतुर्भुज नारायण वेणु आप बजा रहे हैं वो तो शाम सुंदर कृष्ण को शोभा देता है दो पूजाओं में वो बेनों को पकड़ते हैं और उसका वादन करते हैं तो भगवान कृष्ण में ये चार गुण सर्वाधिक है इसलिए वो स्वयं भगवान है हाँ। स्वयं। उनमें क्या है रूप की मधुरता है सौंदर्य ऐसा सौंदर्य जो भगवान के अवतार भी उनके सौंदर्य को देखने के लिए आकर्षित हो जाते हैं इसलिए जो महाविष्णु थे विष्णु क्या करते हैं द्वारका में कृष्ण का और अर्जुन का दर्शन करने के लिए विशेष रूप से कृष्ण का दर्शन करने के लिए आ द्वारका में जो ब्राह्मण थे उनके बालकों की चोरी करते हैं क्यों कृष्ण को देखना चाहते हैं उसी प्रकार से ये जो लक्ष्मी देवी हैं भगवान के रूप माधुर्य के प्रति आकृष्ट होकर क्या करना चाहती है उनका संग लाभ करना चाहती है लक्ष्मी तृष्णा अनुक्षण कृष्ण कृष्णा अनुक्षण इसलिए लक्ष्मी का कृष्ण के प्रति तृष्णा है इसलिए वो सदैव वहा तपस्या में लगी हुई है वृंदावन में उसको अभी भी एंट्री नहीं दी गई क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने अहंकार को छोड़ना नहीं चाहती उनको क्या कहा गया है आपको यदि वास्तव में कृष्ण का संग लाभ करना है तो आपको ब्रज गोपियों के तरह गोबर के कंडे बनाने पड़ेंगे आपको बहुत सारी सर्विसेज करनी पड़ेगी अभी वो महारानी है लक्ष्मी देवी है उनको तो ये आदत नहीं है सिंपल हाँ, लाइफ सरलता कठिन है इसलिए अभी तक लक्ष्मी देवी हाँ, कृष्ण का संगलाप नहीं कर रही है प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो लेकिन गोपियों को जो कृष्ण के माधुर्य से से इतने हैं कि वो भगवान के बाके के अवतारों प्रति रंच भी उनका आकर्षण नहीं है। कृष्ण ने एक बार जब वृंदावन लीला में कृष्ण में वर्णन आता है शिल प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि जब राज हुई थी भगवान ने वंशी में अपने वेणु का वादन किया तो सारे गोपिकाएं सब चीजों को छोड़कर कृष्ण के पास आती हैं और कृष्ण उनको देते हैं और बाद में जब रास नृत्य में कृष्ण उस रास स्थली को छोड़कर चले जाते हैं अब क्यों चले जाते क्योंकि श्रीमती राधिका चली गई थी और फिर कृष्ण भी चले जाते हैं और फिर गोपिकाएं भ्रमण करती है को ढूंढने लगती हैं अलग अलग वृक्षों से वो जब हिरण को देखती है कि आपने सुंदर को तो नहीं देखा जिन्होंने का वृक्षों से पूछ रही है तुलसी से पूछ रही है हिरणों से पूछ रही है फूलों से पूछ रही हैं कहा है कृष्ण तो ऐसे करते करते वो एक स्थान में आती है वहाँ वो क्या देखती है कि भगवान ने देखा ये मुझे सर्च कर रही है तो कृष्णा एक कुंज में कुंज जो गार्डन होता है, है से भरा हुआ उसके अंदर बैठे थे देखा कि गोपी आ रही है गोपिकाया द्विभुज कृष्ण थे ये क्या बने चतुर्भुज बन के वहां बैठे हुए थे गोपीकाया तो नारायण है उन्होंने कहा नमो नारायण आप बताइए आपने हमें हमारे जो श्याम सुंदर कृष्ण हैं उनको देखा है तो वो जो कृष्ण थे चतुर्भुज रूप में वो मना करते हैं और वो उनको बस आदत करके प्रणाम करके निकल जाते हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं है इसको कहते व्यवसाय आदमी का बुद्धि एक फिक्स वो और कुछ नहीं जानते जैसे अर्जुन उस उसकी की आंख कोई ही देख, देखे थे उसी प्रकार से गोपिकाओं का मान आदि चतुर्भुज मूर्ति देखा है गोपी कई कृष्ण गोपिका नुरागे कृष्ण वही कृष्ण चतुर्भुज बने लेकिन गोपिकाओं को इंटरेस्ट ही नहीं है उनमें इंटरेस्ट खत्म उनमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है वो इंटरेस्टेड है केवल एक ही व्यक्ति से किनमे कृष्ण से जो वृंदावन इसलिए इतना ही नहीं लक्ष्मी या नहीं होती देवी, आ, जो है जो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं जिन्होंने एक पत्नी व्रत धारण किया है और सीता महारानी भी पक्की पतिव्रता है एक पति जिनका है वो भी भगवान कृष्ण को देखकर कर आकृष्ट हो जाती हैं। जब भगवान कृष्ण ने भगवान राम वनवास में आया थे चित्रकूट में तो सीता देवी उनके साथ बैठी थी एक गुफा में जब वो बैठे थे तो भगवान कृष्ण ने भगवान राम ने बाहर देखा और देखकर वो हंसने लगे तो सीता देवी ने कहा आप क्यों हंस रहे हैं उन्होंने कहा देखो इन्होंने देखा मां तो गवे चल रही हैं, कुछ ग्वाल बाल जा रहे हैं। तो भगवान राम ने कहा आगे ना मैं अपने में प्रकट होने वाला और यही कार्य करने वाला ग्वाल बालों का संगलाप करना उनके जैसे गोचारण चाराघाह में भ्रमण करना तो जब ये कहा सीता देवी ने कहा आपका कैसा रूप होगा तो भगवान ने कहा अभी दिखा था आपका तो एक शिला भगवान राम ने और आपने में प्रकट होने वाले उस रूप को रेखांकित किया कार किया एक पत्थर पर शिला पर और जिसमें भगवान ने अपना करते हुए प्रकट कराया साल साल नीचे भी है ललिता विशाता सखिया आदि है ये सब तो सीता देवी उनकी शाम सुंदर रूप का देखकर इतनी आकृष्ट हो गई उन्होंने कहा ये विग्रह अभी मेरे साथ ही रहेंगे वनवास में इनको मैं छोड़ नहीं सकती तो फिर वहां ही उस विग्रह की स्थापना हुई बाद में में वो विग्रह है और आगे चलकर ओडिशा के राजा थे राजा चोड़ गंगादेव जिन्होंने कोणार्क मंदिर बनाया तो वो अपने मंदिर के ओपनिंग के लिए उद्घाटन के लिए बड़े बड़े राजाओं को पर्सनली निवेदन करने गए थे तो आए होंगे यूपी बिहार इस तरफ क्योंकि वो तो नजदीक हैं, तो राजा ने जब के आए तो उन्होंने देखा ये तो अमेजिंग राम के ग्रह बनाए हुए हैं राज्य में होने चाहिए सारे जो ओडिशा के राजागन है वो राजे उन सबका अनुराग कृष्ण या जगन्नाथ के लिए स्वाभाविक रूप से था तो वो जो तो राजा है उस विग्रह को लेकर हाथी के ऊपर बिठाकर लेकर वो अपने ओरिसा ले गए और ओरिसा शुरू होने से पहले बालेश्वर आता है वहां जब पहुंचे तो वहा एक स्थान था रमन स्थान जहा बहुत सारे जलाशय थे सरोवर थे पेड़ पौधे हैं और बहुत सौंदर्यमान स्थान था तो जो रमणीय था इसलिए उस स्थान का रे, नाम रेमुना पड़ा तो गोपीनाथ है तो फिर भगवान ने कहा कि मैं इस स्थान में रहना चाहता हूं तो भगवान स्थान में रहने लगे इसलिए कृष्णदास कविज कहते हैं रेमुना गोपीनाथ परम मोहन गोपीनाथ जो रेमुना में है वो कैसे हैं परम मोहन मोहन ही नहीं है बल्कि सबको मोहित करने वाले है तो इस प्रकार से इवन अपने रूप के प्रति कृष्ण के रूप के प्रति सीता देवी भी पूर्ण रूप से आकृष्ट हो जाती हैं इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण के अंदर ये जो गुण है रूप माधुर्य इसकी तुलना नहीं की जाती की जा सकती जो सर्वत्र कृष्ण है और आगे चलकर वही गोपीनाथ का नाम क्या पड़ा खेल छोड़ा गोपीनाथ किन के द्वारा श्रीपद माधवेंद्रपुरी के द्वारा तो कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं अपने सौंदर्य के द्वारा इतना अधिक सुंदर है कि वो अपने से खुद आकर्षित हो जाते हैं माधुर्य हरे आपन मन उनका ही सौंदर्य उनके मन को आकर्षित करता है आपन आपन चाहे करे आलिंगन आपन खुद ही अपना आलिंगन करना चाहते हैं कृष्ण ललित माधव में रूप को समय वर्णन करते हैं कि द्वारका में अपने महल से निकल रहे थे तो वहां तो पटी मनी के एक खम्भे बने हुए हैं जिनमें भगवान को अपना रूप जैसे देखा खंबे में तो वो चिल्लाए कौन चमत्कार का पुरुष अरे ये कौन सा चमत्कारी पुरुष है आज तक मैंने कभी इसको देखा नहीं तो भगवान चिल्लाने देखे कौन चमत्कार का पुरुष क्या चमत्कारी व्यक्ति है इतना भी कोई सुंदर हो सकता है तो कृष्ण देखा मैं उसका आलिंग करना चाहता हूँ तो तो था? था। द्वारका में ही नहीं हुए थे आचार्य अगर कहते कि कृष्ण जब अपने गोप सखाओं के साथ सुबह सुबह गोचारण करने के लिए जाते थे और जब चलते चलते गाय के खुर में जब पानी होता था चलते चलते नीचे देख लेते थे तो अपना ही सौंदर्य को देखकर उससे आकृष्ट हो जाते थे ये कौन सा बालक है ऐसा सोचते थे इस प्रकार से भगवान बहुत अधिक सौंदर्य हैं, माधुर्य के विग्रह हैं इतने अधिक मधुर हैं कि हर कोई उनसे आकृष्ट हो जाता है इसलिए कृष्ण का मतलब श्रील प्रभुपाद कहते हैं कर इति कृष्ण जो सबको क्या करते हैं आकृष्ट करते हैं आप आत्मोर खींचते हैं इसलिए वो कृष्ण कहा जाता है प्रभुपाद ने कहा भगवान का डेफिनेशन ही है जो ऑल अट्रैक्टिव हो सर्वाधिक आकर्षण सर्वाकर्षण भगवान तभी वास्तव में वो भगवान कहलाए जा सकते हैं नहीं कि किसी को आकर्ष कर रहे हैं, किसी को नहीं कर रहा है हर एक को हर जीव को क्योंकि भगवान कहते हैं, वंशो जीवलोता जीव सनातना तो हमारा भी स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण है लेकिन हाँ कैसे अभी वो स्थिति ढकी हुई स्थिति है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमा साध्य बुन श्रवण आदि शुद्ध चिंतित कर है वो आकर्षण हम भी भगवान कृष्ण से उतने ही आकर्षित होते हैं उतना ही आकर्षण का भाव है जितना गोपियों में है लेकिन अभी वो पूर्ण रूपे परिवर्तित हो गया है उसका विकृत रूप उसका विकृत रूप क्या है प्रेम का काम तो काम में हम जितना अभी आकर्षित है आकृष्ट है उतनी ही मात्रा में उल्टी मात्रा में हम कृष्ण से वास्तव में आकर्षित है लेकिन वही आकर्षण आदि क्या काम का रूप धारण किया है लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा नित्य सिद्ध यह है श्रवण आदि शुद्ध आदि कार्यों को करने से हम क्या हो जाते हैं उसको उदित कर सकते हैं जागृत कर सकते हैं इसलिए श्री प्रभुपाद ने इतना अच्छा हमें प्रोग्राम दिया है इतने अच्छे कार्य कार्यक्रम दिए हैं इतने सारे सेवास की अपॉर्चुनिटीज दी हैं कि जिनको हो चाहे हमारे अंदर कोई भी टेंडेंसी क्यों ना हो कोई भी योग्यता क्यों ना हो उसको हम यदि कृष्ण के संबंध में नियुक्त करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो ढका हुई कृष्ण चेतना है वो जागृत हो सकती है शास्त्र कहते हैं कि जिस प्रकार से चुंबक होता है उसके प्रति लोहा चुंबक आपस में आपने आप आकृष्ट होते हैं लेकिन लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो वह चुंबक से आप चुंबक से आकृष्ट नहीं होगा तो हमारे ऊपर जंग लग गया है जंग चढ़ा हुआ है तो उसको कैसे सफाई किया जाए चेतो दर्पण मार्जनम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो भगवान के प्रति आकर्षित हो जाएंगे तो हम इस जगत के प्रति जो आकर्षण है वो खो देंगे भौतिक जगत के सारे संबंधों को अपने आप त्याग देंगे जनरली लोग कहते हैं कि कृष्ण भावना ग्रहण करने से लोग हमें छोड़ते हैं नहीं हम उनको पीछे छोड़ के आगे जा रहे हैं ऐसे नहीं कि वो हमसे छूट गए हैं नहीं हम क्या हो गए हैं उनकी चेतना से इतना आए हैं कि वो नहीं नहीं कर पाते हमसे हाँ। उन्होंने हमें छोड़ा तो हम इतने आगे हो गए हैं कि वो पीछे ही पीछे रह गए हैं हाँ। ये वास्तविक तो अंडरस्टैंडिंग है इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा परिचित साक्ष विस्तीर्ण दृष्टि चंद्र केन यदि आपको अपने मित्र बंधु बांधव प्रियजनों से यदि बहुत अधिक सकती प्रगा लगाव है स्नेह है तो आप क्या करो आ, जो साचे विस्तीर्ण दृष्टि जिनकी आखे बिल्कुल विस्तारित है कमल नयन कृष्ण हैं जिन्होंने वंशी बंसी को अपने आधरों के ऊपर धारण किया हुआ ऐसे कौन है गोविंद देव है रूपा में गए थे गोविंद आख्या के मुखड़े हुए है केश तीर्थ केश घाट में इस मुद्रा में त्रिभंग मुद्रा में नील मेघ के समान उनका वर्णन है बंसी को उन्होंने अपने पर धारण किया है मोर पंख उनके टर्बन या भगड़ी पर लगा हुआ है ऐसे कृष्ण को आप क्या करो देखो मा दीदी देखोगे उनका सौंदर्य इतना आकर्षित करने वाला है कि आपका फिर ये जगत से प्रीति खत्म हो जाएगा हम चाह नहीं, नहीं चाहते बहुत खत्म करना नहीं नहीं चाहते चाहते हम भी दो नाव में पावर के चलना हमें विश्वास विश्वास है से मिले तरके बहुत दूर तो विश्वास असह में कृष्ण को देखो का तो खत्म हो जाएंगे इसलिए प्रैक्टिस करना चाहिए रोज कृष्ण को देखो उनके सौंदर्य को निहारो उनके सौंदर्य आदि के बारे में सुनो पढ़ो धीरे तो धीरे आकर्षण आना पड़ेगा चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के प्रति बहुत आकर्ष्ट थे एक भी दिन जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु ने नहीं बिताया कि जिस दिन वो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए नहीं गए चैतन्य महाप्रभु भगवान को देखते थे उसको उन्होंने नाम दिया था एक प्रकार से नेत्रोत्सव कृष्ण को देखना आंखों के लिए उत्सव है जब भगवान जगन्नाथ स्नान यात्रा के बाद पंद्रह दिन के लिए बीमार हो जाते हैं सोलह रथ यात्रा के एक दिन पहले जब दर्शन देते हैं उस दर्शन को कहा जाता है नेत्रोत्सव हो रहा है तो सारे लोग जो, जो रथ यात्रा के लिए आते हैं जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के एक दिन पहले आते हैं और भागते हैं पागल की तरह हाँ, भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए आंखों का उत्सव दिन महाप्रभु जब ये स्नान यात्रा आते जगन्नाथपुरी जगन्नाथ मंदिर के डोर बंद हो जाते हैं भगवान के दर्शन नहीं होते चैतन्य महाप्रभु रोया करते थे रोते रोते अलनाथ वहां से तेरा या पंद्रह किलोमीटर या तीस किलोमीटर है इतना दूर दौड़ते दौड़ते जाते थे क्यों जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरी महसूस होते थे क्यों? जगन्नाथ जी का उनको दर्शन प्राप्त नहीं होता था इसलिए वही चैतन्य महाप्रभु उसी दिन अलनाथ जो जगन्नाथपुरी से नजदीक है वहां जाते हैं हाँ वहां वो विग्रह है जो गोपियों ने भगवान को रूप का दर्शन किया हमने चर्चा की थी में वो है जिनका जाकर या विराज वर्णन करते हैं चैतन्य चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को सुबह से लेकर जाते हैं जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी में आप जाते हैं उस दिन महाप्रभु हमेशा तो गरुड़ के पास से दर्शन करते हैं लेकिन पंद्रह दिन के बाद जब दर्शन करने जाते हैं इतना अधिक उनको विरह महसूस होता है कि पूरे अल्टर के पास जाकर सुबह खड़े हो जाते हैं शाम तक बाहर नहीं निकलते केवल जगन्नाथ जी को हम जगन्नाथ जी कौन है कृष्ण है श्याम सुंदर कृष्ण उनको देखते रहते हैं उनके सौंदर्य का पान करते हैं देखने का मतलब है आपों के द्वारा भगवान के सौंदर्य को पीना तो ये तो शुद्ध भक्त करता कर सकता है हमारे लिए तो टफ है हम तो जीवा से कृष्ण प्रसाद को पी सकते हैं पान कर सकते हैं तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का प्रगाढ़ आकर्षण भगवान कृष्ण के लिए था और उन्होंने हमें शिक्षा दी है भगवान के प्रति ये जो आकर्षण है वो विकसित कर सकते हैं उनके नाम को ग्रहण करके उनके गुणों की चर्चा करके और उनके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करके धीरे धीरे हमारा जो आकर्षण है उनके सौंदर्य के लिए हो सकता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे